उससे पूछो कि झोपड़ी क्यों जला रहे हो? बस त्याग रहा है, रहा है। तो लोग कहेंगे उसकी मौज, मौज आई कबीर की दिया झोपड़ा फूंक। लेकिन वही आदमी किसी के मकान में का कमरा लेकर रहता हो और उसमें आग लगावे और कोई कहे क्यों आग लगा रहे हो त्याग उमड़ रहा है बैराग्यो मा तो त्यागी नहीं अपराधी माना जाएगा उसका नहीं है उसके लिए है तो जब यह भगवान का है आह त्यागना भी तो उन्हें पड़ता है जो अपना मानते हैं और जो अपना मानते नहीं हैं जो ये जान गए हैं कि अपना नहीं है भगवान का है तो त्याग की जरूरत क्या रह गई अच्छा तो लोगों ने कहा फिर एक काम करो क्या फिर राजा बन जाओ क्योंकि दूसरा अर्थ भी लोग बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं कि जब त्यागना नहीं है तो मालिक बन जाओ भरत जी ने कहा कि मालिक भी नहीं बन सकता क्यों मालिक भी तो व्यक्ति अपनी ही संपत्ति का बनेगा जब अपनी है ही नहीं तो हम मालिक कहां तो फिर का ना मालिक बनो ना त्यागी बनो फिर भगवान का यह सब स्वीकार के भगवान के बनो भगवान के भक्त बनो यही जीवन जीने का ढंग है न जग छोड़ो न हरि भूलो कर्म कर जिंदगानी में रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी यह भरत जी का आदर्श है अच्छा हम लोग मंदिर में कहते और घर मेरा कैसी भी चित्र बात है जब सब तेरा है तो घर भी तेरा है तो घर की व्यवस्था पहले करने में क्या हर्ज है घर की व्यवस्था करके फिर भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जाए तो भगवान भी तो प्रसन्न होंगे कि जो घर इसे दिया था उसे व्यवस्थित करके इसीलिए भाई भरत जी ने अयोध्या में व्यवस्था की रखवाले छोड़े और सवेरे सवेरे प्रस्थान किया भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने मनाल रे चित्रको राम राम को मनाने राम को मनाने सीता राम को मनाने राम को मनाने सीता राम को बनाने रामा राम को मना भरत चले चित्र को तुम तो रामा राम को मे राम, राम, को, राम को। चले चित्रको रामावो मना भरत चले चित्रको राम श्री भरत सब को साथ लेकर चल रहे हैं और संकेत बड़ा सार्थक है जिसके साथ सब चल सकें, जिसके साथ सब चल सकें, वह संत या यू कहो जो सबको साथ लेकर चल सके वह संत श्री भरत जी सबको साथ लेकर जा रहे हैं अच्छा एक बात और है क्या सबकी सवारियां अलग अलग है कोई हाथी पर बैठकर जा रहे कोई घोड़े पर कोई रथ में कोई डोली में कोई पैदल और कितना बढ़िया संकेत है कि सबके साधन अलग अलग हैं। अगर विचार करके देखें तो संस्कार के अनुसार भगवत प्राप्ति के मार्ग में भी सबकी साधनाएं अलग अलग हैं। पर अलग अलग संस्कार वालों को अलग अलग साधना पद्धति वालों को भी साथ लेकर भरत जी चल रहे हैं क्योंकि साधनाएं भलग -अलग -अलग, भले ही अलग अलग हों, पर लक्ष्य एक है अगर भगवत प्राप्ति लक्ष्य है तो साधनाएं अलग अलग भी हों तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता अब ये अलग अलग साधना पद्धतियां हैं प्रतीकात्मक है जैसे हाथी पर बैठकर कुछ लोग जा रहे हैं तो यह हाथी पर बैठकर जाना क्या है मुझे तो लगता है यह ज्ञान निष्ठा का स्वरूप है हाथी का सिर बड़ा है आंखें छोटी छोटी है और सिर का संबंध विचार से है जिसका विचार बड़ा होता है उसी की दृष्टि सूक्ष्म होती है सूक्ष्म दृष्टि और विचार बड़ा यह ज्ञान निष्ठा का रूप है समत्व के भाव में स्थित रहता है ज्ञानी पुरुष और हम लोगों ने गांव का जीवन जिया है बचपन में वे दृश्य देखे हैं और जो गांव में रहे होंगे लोग उनको भी याद आएगी यह बात सुनकर हम लोग बचपन में देखते थे गांव में अगर एक हाथी आ जाए महावत हाथी को लेकर घूमते थे गाँव आ जाए और घंटी की टन टन टन हुई तो बच्चे बड़ी उत्सुकता से घर के बाहर आते ताली बजाते थे हाथी को देखकर खुश होते लेकिन दूसरा दृश्य यह था कि गांव भर के वयो श्रद्धालु अपने अपने द्वार पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते जय हो गणेश महाराज जय हो गणेश महाराज और हम बच्चों से कहते हाथ जोड़ो गणेश जी जोड़ो हाथ जोड़ो गांव भर हाथ जोड़े खड़ा रहता था जितने व्यव जय हो गणेश जी महाराज जय हो गणेश महाराज मुझे नहीं लगता कि हाथी के अलावा दूसरा कोई ऐसा पशु हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हों जितने हाथी के जोड़े जाते थे यह सही है कि जितने हाथ हाथी के लिए श्रद्धा से जोड़े जाते हैं उतने और किसी पशु के लिए नहीं जोड़े जाते यह सही है पर दूसरी विडम्बना भी है क्या जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं किसी के पीछे नहीं पड़ते महाराज गांव भर के श्रद्धालु अगर हाथ जोड़े आगे खड़े रहते हैं तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए इसके पीछे पड़े रहते हैं हमें आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि कुत्तों को हाथी से परेशानी क्या है कोई बराबरी वाला मामला नहीं है हाथी ने कुत्तों का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है पर भौंकते हुए पीछे पड़े अच्छा कुत्तो कुत्ते अगर बोल पाते अपनी भाषा और उनसे पूछा जाता कि तुम्हें हाथी से क्या परेशानी है तो शायद कुत्ते यही उत्तर देते कि हमें हाथी से तो कोई परेशानी नहीं फिर क्यों इसके पीछे भौंकते हुए पड़े हो तो कुत्ते कह दे हमें हाथी से परेशानी नहीं है पर हमें तो आगे इसके आगे जो इतने लोग हाथ जोड़े खड़े हैं वे सहन नहीं हो रहे हैं, बस और कोई बात नहीं हाथी से हमें कोई शिकायत नहीं और कितना बढ़िया संकेत है कि हाथ जोड़े जिसके आगे लोग खड़े होंगे भोंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे और इसका अर्थ है जिसकी स्तुति होगी उसी की निंदा होगी निंदक जिस जिसके पीछे पड़े हो समझ लो इसकी स्तुति बहुत हो रही है अच्छा एक अजीब बात है कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि हाथी के आगे आके भोंके कभी देख लो आप कभी नहीं भोंकते भोंक नहीं सकते आगे आके भोंकते नहीं पीछे भोंकना बंद करते नहीं पर इसके बाद भी आपने देखा होगा हाथी मस्ती से चला जाता और जब कोई मस्ती से झूमता हुआ चलता है तो लोग कहते हैं हा क्या हाथी की तरह झूमता हुआ जा रहा है तो हाथी की चाल में मस्ती बनी क्यों रहती इसलिए बनी रहती है क्योंकि हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भोंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है जो निंदा और स्तुति में समान रहेगा उसी की चाल में मस्ती बनी रहेगी हाथी एक्शन में रहता रिएक्शन में नहीं चाहे स्तुति हो चाहे निंदा निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कन्या ममता भगवान में और समता का भाव संसार में तुलसी ममता राम सो समता सब संसार राग न रोष न दोष दुख दास भय भवप भव प तो हाथी पर बैठकर जाने वाले मानो ज्ञान निष्ठा का आश्रय लेके निंदा स्तुति में अनुकूलता प्रतिकूलता में सम भाव से यात्रा कर रहे हैं समता के भाव में किसकी ओर भगवान की ओर अनुकूल प्रतिकूल देखो सरिता बहती है दो कूल होते हैं उसके दो किनारे और जीवन की सरिता के भी दो कुल अनुकूल प्रतिकूल अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य सरिता समान सदा बहना चाहिए जैसे रखे राम जी रहना चाहिए जैसे रखें राम जी रहना चाहिए जैसे रख राम जी जैसे रख राम, राम जी रहना चाहिए मान अपमान सब सहना चाहिए बाल रखना सब सहना चाहिए मान अपमान सब सहना चाहिए हो बाल रखना सब चाहिए चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम सीताराम सीता राम कहना चाहिए ओ, ओ सीताराम सीताराम कहना चाहिए कैसे रखे एक सज्जन बोले रहना क्या चाहिए रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हैं दास कभी उदास नहीं रहता प्रसन्नता से रहो सदा शान से भरो से भगवान के सार से से भरोसे भगवान के काल के भी, के भी डर से काल के भी डर से, के भी डर से ते ना ते ना ओ, काल के भी डर से ना डरना चाहिए कैसे जैसे राम भी देना चाहिए हो काल के भी डर से चलो जैसे जैसे धनी राम जी चलो देह का अध्यास छोड़ ममता से मुख मोर देह का अध्यास छोड़ ममता से मुख मोर रोके मुक्त मही में होके मुक्त महीन में विचरना चाहिए जैसे रख लेना चाहिए जैसे देश पर देश हो लोक हो राजेश हो परेश हो समता चित्त में समता ही चित्त में उभरना चाहिए जैसे देना चाहिए हो तो, समाई चित्त में समकाल चित में उभरना चाहिए जैसे जैसा रहना चाहिए, चाहिए। जैसिया जाइए हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं वो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा रस्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं आहहा यह जो ज्ञानियों का आनंद है समता के भाव की स्थिति का जो आनंद है वह मानो हाथी पर बैठकर जाना है निंदा स्तुति तो से कोई फर्क नहीं पड़ता अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं न दुखी न सुखी मैं तो दुखी और सुखी होने वाले का को भी देखने वाला हूँ साक्षी हूं यह और घोड़े पर बैठकर जो जा रहे हैं श्री भरत जी के संग वे योगी हैं योग का लक्ष्य क्या है योग चित्त वृत्ति जो चंचल चित्त को निरुद्ध कर दे उस साधना का नाम योग है तो हम लोगों के पास भी देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे इन पर संयम के दिन रात पोड़े लगे जीवन रथ को सुमारक चलाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो गाते चलो मन गाते चलो गाते चलो गाते चलो गाते चलो कृष्ण गोविंद गो गाते चलो इंद्रियों के घोड़े नेत्र हमारे यहाँ इंद्रियों को गो कहते हैं संस्कृत में गो हिंदी के कवियों ने भी श्री तुलसीदास जी ने भी गो गो चर जहान लगी मन जाए गो गो नाम है इंद्रियों का और अंग्रेजी में गो बोलते हैं जाओ गो मन जाना तो जिनके माध्यम से मन जाता है गो वे सब गो आंख के माध्यम से जाता है कान के माध्यम से जाता है ये सब घोड़े हैं इन ये वाहन हैं, इसी पर तो बैठ कर जाता है चंचल चित्त है तो इन इंद्रियों पर संयम चित्त पर संयम इसी का नाम योग है घोड़े को लगाम लग जाए देखो घोड़े से दो तरह के लोग जुड़े रहते हैं एक वो जो घोड़े की सेवा में रहता है एक वो जिसकी सेवा में घोड़ा रहता तो घोड़े की जो सेवा करे वो सईस और घोड़ा जिसकी सेवा में हो वो रईस तो हमें यह देखना है कि हम इंद्रियों की मन की सेवा में हैं या मन इंद्रिया हमारी सेवा में है और इसीलिए जो मन बुद्धि चित्त आदि इंद्रियों पर संयम कर लेते हैं ऐसे संत पुरुषों को हम लोग स्वामी बोलते हैं स्वामी अच्छा अब ये ये बस में कैसे होंगे मैंने सुना था एक राजा के पास एक बकरी थी अब इसका मतलब यह नहीं कि राजा के पास केवल बकरी ही थी धन धान्य महल राजपाठ सुख समृद्धि सब कुछ था पर उसके साथ साथ एक बकरी थी और राजा ने एक विचित्र शर्त रखी थी कि जो इस बकरी को खिला पिला के तृप्त कर दे उसे एक हजार रुपये इनाम लोगों का बकरी को क्या हाथी को तृप्त कर दें हजार रुपए में तो हम ये तो बकरी है राजा की बकरी हर कोई ले जाता पुरस्कार पाने के लालच में दिन भर चराता और शाम को जब लौट के आता देखिए राजा साहब आपकी बकरी खा कर तृप्त हो गई है राजा कहता ऐसे नहीं परीक्षा करूंगा वो हरे हरे पत्तों की एक डाली रखे रहे बकरी को ऐसे दिखाया बकरी की तो आदत चाहे दिन भर चरा उसे तो हरे हरे पत्तों की डाली दिखी तो बकरी उधर ही मुंह मारे ऐसे लपके राजा कहता, देखो भूखी रहेगी कि नहीं कोई तृप्त ही नहीं कर सका एक महात्मा किसी भक्त के यहां ठहरे थे उन्हें पता लगा तो महात्मा भी कम कौतुकी नहीं थे कहने लगे सवेरे हम जाएंगे गए राजा अरे महाराज आप आओ महाराज महात्मा बोले कि बाद में ये सब करना शाम को आराम से बैठेंगे पहले तुम्हारी बकरी लाओ हम आज तृप्त करके लाते हैं कहा कि महाराज इसमें काहे पाओ बोले नहीं, नहीं नहीं हम भी प्रयास करके देखें महात्मा ले गए पूरी कहानी उन्हें मालूम थी कि राजा परीक्षा कैसे करता है इसलिए महात्मा जी ने एक अलग युक्ति निकाली हरे हरे पत्तों की एक डाली रखी और एक डंडा आ उसको चरने तो दे नहीं। खिलाया पिलाया कुछ नहीं उसको अभ्यास यही कराया हरे हरे पत्तों की जैसी डाली दिखाएं तो बकरी जैसी मुंह मारे तो एक डंडा इधर से और फिर दूसरे तरफ तो उधर से दिन भर अभ्यास कराया पत्ती तो एक नहीं चरने दी वो पत्ती तरफ मुंह करे वैसे बिचारी का पेट तो चिपक गया मुंह फूल गया किसी तरह मरती गिरती शाम को महात्मा जी लेकर राजा साहब आपकी बकरी तृप्त है राजा ने कहा इसकी हालत बोले हालत नहीं आप तो परीक्षा करो और राजा ने जो हरे हरे पत्तों की डाली दिखाई दिन भर का अभ्यास था और महात्मा सामने खड़े थे डंडा लिए सो जैसे वो डाली दिखावे तो बकरी उधर मुंह कर ले उधर दिखाए तो उधर मुंह ले पिटने का डर था राजा ने कहा ये क्या हुआ महात्मा बोले तृप्त है बकरी इनाम दो राजा ने कहा पुरस्कार तो आपका ही महाराज मिलेगा लेकिन तृप्त किया कैसे महात्मा बोले डंडा देकर यह हरी डाले अब ये है तो कहानी पर कहानी सच्ची है कि झूठी इससे भी ज्यादा लेना देना नहीं है पर देखा जाए तो ये जीवन की कहानी है ये राजा के पास तो एक ही बकरी थी अपने पास ये पांच पांच बकरियां हैं शब्द रूप रस गंध स्पर्श का स्वाद लेने वाली पांच ज्ञानेंद्रियां ये पांच बकरियां हैं नेत्र कभी रूप दृश्य देखकर थकते नहीं चाहे दिन भर देखें है तो भी थोड़ा और देख ले, थोड़ा और देख ले। जब सुंदर दृश्य देखेगा तभी आंख खुल जाएगी कान कभी सुनते सुनते नहीं थकते तो करें क्या ये डंडा क्या ये संयम है और साधु कौन है जो साधक है साधक को यह करना चाहिए कि विषयों की और वासना के प्रभाव से जब जब ये इंद्रिया उधर जाने की और मन को ले जाने की चेष्टा करें तब तब संयम के डंडे का प्रहार करना चाहिए उधर नहीं इधर उधर नहीं इधर और ऐसे संयम करके जो इंद्रियों पर अधिकार कर लेता है मानो वही घोड़े पर सवार है मन सब पर सवार है चित्त चंचल चित्त सब पर सवार है पर जो संयम की लगाम लगा के चंचल चित्त रूपी घोड़े पर सवार हो जाए उसका नाम योगी है तो हाथी पर बैठकर जाने वाले अगर ज्ञानी हैं, तो घोड़े पर बैठकर जाने वाले योगी हैं और रथ में बैठ जाने वाले धर्मात्मा है क्योंकि रामचरितमानस में रथ को धर्म का रूप कहा अच्छा और ये डोली में बैठकर जाने वाले कौन है ये भक्त है डोली वैसे ही महिलावाची शब्द डोली माने भक्ति अच्छा डोली में बैठने वालों को क्या करना पड़ता कुछ नहीं उसे तो कुछ दिखता ही नहीं डोली के पर्दे और ढके रहते हैं पर डोली में बैठने वाले को केवल बैठना होता है और कुछ दिखता नहीं है और बिना दिखे ही उसे विश्वास करना होता है भक्ति का मार्ग ऐसा ही है इसमें तो विश्वास ही करना होता है और विश्वास पूर्वक बैठने का नाम ही भक्ति है अपने सहित डोली डोली का भार जिसके कंधों पर है उसी के कंधों पर हमारा भी भार है ऐसा जाना संसार का भार जिसके कंधे पर है उसी के कंधे पर हमारा इसीलिए भक्त क्या कहते हैं पृथ्वी का भार आपने सौबार उतारा श्री बिंदु जी महाराज पृथ्वी का भार आपने सोबार उतारा पाप भार उतारे न मेरे पाप भार उतारे जो क्या मेरे पाप भार उतर धम आ हम भक्त का यही भरोसा है यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी अग हारी हरी दुखिया के दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी हम द्वार पे आपके आके पड़े मुद्दत से इसी जिद पर हैं अड़े अग सिंधु तरे जो बड़े से बड़े तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी ये भक्त तो डोली में बैठकर जाने वाले भक्त हैं लेकिन भरत जी पैदल जा रहे हैं और भरत जी के साथ कुछ लोग पैदल जा रहे हैं तो ये पैदल जाना क्या है डोली में बैठकर यात्रा करना अगर भक्ति की साधना का स्वरूप है घोड़े पर लगाम लगाकर बैठना अगर योग का स्वरूप है हाथी पर बैठकर जाना ज्ञान निष्ठा है रथ में बैठकर जाना धर्म भावना है तो ये दो पाओ से पैदल चलना देखो पाओ दो हैं, एक आगे एक पीछे एक आगे एक पीछे इसका अर्थ क्या है? ये दो पाऊ हैं, एक आगे एक पीछे फिर ये आगे एक इसका अर्थ यह है कि अगर कुछ ना बने तो जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो जब, जब तक, तक रहे जिंदगानी राम राम करते रहो जब तक रहे रहे जिंदगानी रहे जिंदगानी, रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम राम जप ते रहो मान के बाबा तुलसी की बानी राम राम बावा रत के रहो माभ के बाबा तुल शिकवानी राम राम रत के रो मे बाबा तुलसिकिवानी राम राम रत रो जनराजेश नाम जो सुमीर जनराजेश राम जो सुनिर राम जो सुमिरे राम जो सुनिर राम जो सुन रे राम जो, जो सुनरे सोई भगत सोई ज्ञानी राम राम रखते रहो सोई भगत सोई ज्ञानी रहो रहो रेमन तू दो अक्षर पढ़ ले दो अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले सारे द्वंद्व मिट सकते हैं दो अक्षर के राम नाम से हा? ये पैदल चलने वाले मानो नाम जापक हैं और भरत जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं अच्छा अलग अलग निष्ठाओं वाले अलग अलग साधना पद्धति वाले अगर सत्संग का प्रभाव हो तो साथ साथ ले सकते हैं अच्छा उसमें क्या फर्क पड़ता है अच्छा आप सोचो बाजार में दुकानें होती हैं है मिठाई की दुकान लिखा भी है क्यों भाई क्या लिखा है क्या लिखा है मिठाई की दुकान स्वीट सेंटर मिठाई अच्छा वहां कई चीजें रखी भी हैं हम आपसे पूछते हैं वहां जितनी चीजें रखी हैं किस चीज का नाम मिठाई है अगर मिठाई बेचने वाले को दस रुपए देकर कहो कि हमें इसकी मिठाई दे दो दे सकता है वो कहेगा कि मिठाई नाम बताओ अरे नाम तुमने लिखा नहीं मिठाई की दुकान तो मिठाई दे तो वो कहेगा कि मिठाई कैसे देने नाम बताओ यही कहेगा देखो विडम्बना देखो मिठाई की दुकान है और किसी चीज का नाम मिठाई नहीं है अजब अच्छा आप दूसरे तरह से सोचें कौन सी ऐसी चीज है जो मिठाई ना हो सब मिठाई है और किसी चीज का नाम मिठाई नहीं जलेबी पेड़ा लड्डू ये तो नाम है मिठाई नाम ही नहीं है? अच्छा आपने देखा होगा कोई पेड़ा खाता है कोई लड्डू खाता है कोई जलेबी अच्छा साथ साथ जाते मित्रता पूर्वक कितने प्रेम से खाते क्यों भाई आप खा लो और हमद बर्फी दे दो अच्छा तुम बर पी लो हमें तो भाई लड्डू पसंद है अलग अलग चीजें लेते हैं अच्छा मिलकर खाते हैं कि नहीं अच्छा लड्डू और जलेबी वालों का कभी झगड़ा होता है कि क्या तुम जलेबी खाते हो हम लड्डू खा रहे हैं तो तू भी लड्डू खा और जलेबी वाला लड्डू वाले से नहीं झगड़ता कि तू लड्डू क्यों खा रहा क्यों नहीं झगड़ते क्योंकि वो जानते हैं कि लड्डू जलेबी पेड़ा बर्फी अलग अलग रूप हैं नाम रूप अलग अलग हैं पर सब में एक ही मिठाई है इसीलिए वो झगड़ते नहीं हैं और अगर हम लोग भी ऐसे ही समझ लें तो धर्म के नाम पर झगड़े ही समाप्त तो हो जाएं। बर्फी के रूप में मिठाई पेड़े के रूप में मिठाई जलेबी के रूप में मिठाई लड्डू के रूप में मिठाई तो बस यही है नाम रूप अलग अलग हैं तत्व एक है इसीलिए कोई श्री राम रूप में परमात्मा का स्वाद ले रहा है कोई कृष्ण रूप में कोई दुर्गा रूप में कोई गणेश रूप में कोई शिव रूप में कोई सदगुरु रूप में कोई आत्म रूप में ये नाम रूप अलग अलग हैं लेकिन तत्व एक ही है अगर ऐसा समझ में आ जाए हम एक साथ चल सकते हैं यह भरत जी के सत्संग का संदेश है यह कथा हमें संदेश देती है झगड़ा नहीं हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे जो नाम रूप में जकड़े हैं वे माया के सब पकड़े हैं सब भेद दृष्टि के झगड़े हैं मैं और नहीं तू और नहीं ठीक है कोई किसी नाम किसी रूप में लेकिन तत्वता तो सब एक ही स्वाद को ले रहे हैं इसी तरह सब एक ही लक्ष्य की ओर जा रहे हैं भरत जी के साथ चाहे कोई हाथी पर बैठ कर जाए चाहे कोई घोड़े पर चाहे कोई रथ में और चाहे डोली में और कुछ ना बने तो राम राम राम राम राम राम ये दो अक्षर एक बोले ये दो अक्षर से क्या होगा तो एक संत बोले दुनिया ही उसका नाम दुनिया है दो पे जिसकी नींव रखी हो उसका नाम दुनिया नहीं तो इसका नाम एक होता दुनिया काय को होता सुख दुख पाप पुण्य दिन रात सब दो ही दो हैं अजब ब्रह्मांड की बात जाने दो अगर अपवाद छोड़ो तो अपने शरीर में पिंड में जितने अक्षर हैं जितने अंग हैं सभी दो हैं बता दो आप आंख दो कान दो नाक दो हम ऐसी चर्चा करे थे हाथ दो पांव दो तो वो तुरंत क्या बोला बोले मुख तो एक है अरे हमने कहा का मुख एक है पर इस जीव जो है ना मुख्य भीतर इसके भी काम दो स्वाद लेना और बोलना दो ही दो हैं अच्छा ये दो दो तो है ही पर इन अंगों के नाम भी अगर, अगर अपवाद छोड़ें तो सब दो दो अक्षर के आप हिसाब लगा लो आंख दो अक्षर नाक दो अक्षर कान दो अक्षर हाथ दो अक्षर पांव दो अक्षर पीठ दो अक्षर पीठ दो अक्षर अरे और तो और खाल अक्षर दांत दो अक्षर आंत दो अक्षर बाल दो अक्षर अरे और आगे बढ़ो तो दाढ़ी दो अक्षर मूछ दो अक्षर ये सब दो ही दो अक्षर के हैं। सिर दो अक्षर दिल दो अक्षर सब दो दो अक्षर के अजा जब भी बिगड़ते हैं ये दो ही दो अक्षर वाले बिगड़ते हैं कोई कहता हमारा तो पेट खराब है रात से ही पेट खराब है कोई कहता पीठ में दर्द है कोई कहता अब तो पांव बेकार हो कोई कहता हाथ ऊपर ही नहीं उठता तब तक ये बोले हमारे तो दांत में दर्द है दो अक्षर और दांत में भी दाल दो अक्षर जीभ दो अक्षर तो संतों ने कहा कि जब दो दो अक्षर वाले बिगड़े तो दो अक्षर के राम नाम का आश्रय ले लो ये सब अपने आप ठीक हो जाएंगे द्वंद मिटेगा राम कहो मेरे भाई सीता राम कहो राम कहो मेरे भाई सीता राम कहो राम कहो मेरे भाई सीता राम कहो राम रामोमी भे सीता राम कहो राम कहो मेरे भाई सीता राम कहो राम कहो मेरे भाई गणपति सारद हनुमत नारद शंभु भवानी माई गणपति सारद शम्भ नारद शम्भ भवानी तुलसी सुर कबीर सभी ने नाम की महिमा दाई सीता राम प हो राम हो भाई सीता राम भभ राम हो भाई सीता राम भभ राम हो भ कर से र गई मीराबाई बाई गई मीराबाई राम नाम तो नटा के गणिका ने गतिपाई सीता राम कबो राम कभ सीता राम कभ राम करो भाई राम सीता राम तो हो राम मेरे हो राजेश्वर आनंद मिले मन राजेश्वर आनंद मिले मन राम नाम सुखदाई सुखदारी राजेश्वर आनंद मिले मन जपो राम नाम सुखदाई जपो राम नाम सुखदाई नाम जपत मंगल दिशि दसो नाम, नाम, दस नाम जपत मंगल दिश दसो नाम जपत मंगल दिशि दसो मानस की चौपाई सीता राम तो राम सीताराम सीता राम तो सीता भाई सीताराम हो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 नाम महाराज की जय यह साधना करूं पर श्री भरत जी से जब सेवकों ने कहा घोड़े पर बैठ जाइए भरत जी ने कहा मैं पैदल जा रहा हूं यही अपराध है जिस रास्ते से राम जी पैदल पैदल गए हों मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए सिर भर ही जाऊं उचित असमोरा सेवक का धर्म कठोर होता है पर भरत जी को पैदल चलते देखा सब पैदल चलने लगे तब कौशल्या माता ने सोचा कि सवारियां बेकार हो जाएंगी देखो जिसको देखकर सभी लोग आचरण करते हो उसको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि परंपरा से प्राप्त मान्य साधना सिद्धांत ही व्यर्थ हो जाए श्री भरत गुरुदेव के संगरथ में बैठ गए सब सवारियों से चलने लगे अब निखाद राज को पता लगा भरत आए बड़ा क्रोध आया बहुत सेना लेकर आ रहे हैं बस देखो मानस में कितनी सुंदर संगति बताई गुरु शिष्य परंपरा गुरु का प्रभाव अपने आप शिष्य में आ जाता है पर एक बात है आप ऐसे सोचो एक बोतल में गंगा जल भरा हो और एक बोतल खाली हो तो खाली बोतल में अगर भरी हुई बोतल से गंगा जल भरना हो तो खाली बोतल को नीचे रहना पड़ेगा कि नहीं आप लाख कोशिश करो कि भरी हुई बोतल के बराबर में खाली बोतल बैठे और खाली बोतल ये सोचे कि इससे हमें भरा जाएगा हो ही नहीं सकता उसे नीचे होना पड़ेगा कितना बढ़िया संकेत है बस यही गुरु शिष्य में अंतर है खाली बोतल की तरह शिष्य है और ज्ञान के गंगाजल से भरी हुई बोतल की तरह है, गुरुदेव हैं और गुरु को अप, अपने को गुरुजी के बराबर समझने वाले सोचें कि हम ज्ञान भक्ति से भर जाएंगे कभी नहीं भर सकते बराबरी पर तो बैठे रहेंगे पर जिंदगी भर खाली रहेंगे श्रद्धावान लभते ज्ञान नीचे अजब तो पहली शर्त तो क्या खाली बोतल नीचे हो ठीक है आज हम आपसे पूछ पूछते नीचे भी हो ढक्कन लगा रहे <laughs> नीचे भी बैठते रहो ये कपट का ढक्कन लगा रहे तो ये भी हटे तब भरी जाए लेकिन इतना जरूर है कि जो गुरु जी में भरा है वही तत्व शिष्य में अनायास उतर आता है अगर वह कपट का ढक्कन खोल के हृदय को खाली करके चरणों में समर्पित होकर बैठ जाए तो लक्ष्मण जी ने शिष्य बनाया निखाध राज को गुरु जी लक्ष्मण जी शिष्य निखाध राज अजय दूर बहुत हैं, लक्ष्मण जी चित्रकूट में निखाधराज श्रृंगवीरपुर में है लेकिन दूर रहने के बाद भी कैसी भावना मिली है जो गुरुजी के बोलने की शैली है शिष्य के भी वही बोलने की शैली और वाक्य भी वही यह है परंपरा का प्रभाव अजब गुरुजी को भी लगा कि भरत राम जी का विरोध करने आ रहे हैं लक्ष्मण जी को और निखाधराज को भी लगा कि भरत जी राम जी का विरोध करने आ रहे हैं अच्छा दोनों की शैली देखो लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं जब पता लगा कि भरत आ रहे हैं तो लक्ष्मण जी क्या बोले आज राम सेवक जस ले आज राम सेवक जस ले भरत समर सिखावन ये कौन बोले गुरुजी, तो चेला जी क्या बोले निखातराज सनमुख लोह भरत सन ले जियत न सुरसरी उतरन न दे गुरु बोले कहां लग सही रही है मन मारे नाथ सात धनु हाथ हमारे और चेला जी क्या बोले समर मरण पुनि सुरसर तीरा राम काज छन भंग शा गुरु जी बोले कुटिल कुबंध कु की जान राम बनवास एकाकी तो चेला जी क्या बोले जोपे जिए न होत कुटिलाई तो कतलीन संग कटकाई देखो यह है दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है आखात राज ने भी कहा भाई यो तैयार हो जाओ सेना तैयार करो और जैसे ही सेना की तैयारी की घोषणा की तो चीख हो गई बाई तरफ ज्योतिषियों से पूछा ज्योति बोले शुभ सगुन है बाई तरफ चीख होना शुभ है युद्ध